स्त्री का अभिमान हो चाहे योग्य बेटे का अभिमान हो चाहे स्वस्थ शरीर का अभिमान हो विद्या का अभिमान हो तपस्या का अभिमान हो समाधि का अभिमान हो जो परिच्छिन्न अभिमानी बन के बैठेगा है ना वो परिच्छिन्न के अत्यंता भाव की चोट से घायल हो जाएगा और बट चपेट हो जाएगा कोई अभिमान करके सुखी नहीं हो सकता दो तो लोग विषय भोग करके सुखी हैं, तो समझो कि विषय नासवान है इंद्रियों में शक्ति ज्यादा है नहीं मन बदल जाती है हैं? और सुसुक्ति में भोगतापन जो है वो शांत हो जाता है क्या मजा आवेगा और जो लोग योजना ही बना बना के सुखी हैं कि 10 बरस में हम ऐसे हो जाएंगे भविष्य तो उनके हाथ में है नहीं तो अभिमान से जो खुश है वो भी बेवकूफी से खुश है बोला और जो खुश है का वो भी बेवकूफी से खुश है और जो आगे के लिए मनोराज्य करके खुश है का वो भी बेवकूफी से खुश है और जो नारायण कोई अपने मन में जी आदत पड़ गई और एक सीधे बैठते हैं तो बड़ा मजा आता है और टेढ़े हो जाए तो मजा चला जाता है है न तो उनका मजा अभी खतरे में ही है एक साधु आए दिल्ली में हमारे मित्र के पास बोले भाई हम तीन चार दिन तुम्हारे घर में ठहरना चाहते हैं। महाराज ठहरो बड़ी कृपा है तो बोले लेकिन एक बात है हम भजन करते हैं तीन घंटा भजन करते समय अगर कोई आवाज हमारे कान में पड़ जाएगी तो हम मर जाएंगे तो बोले महाराज कृपा करो हमारे घर में मत बैठो ना? <laughs> मत थे क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं वो कभी चिल्ला पड़ेंगे कभी रो पड़ेंगे और तुम तो मर जाओगे है ना तो हम हत्या नहीं लेना चाहते है ना तो देखो ऐसा अभ्यास उनको पड़ गया कि भजन के समय अगर आवाज उनके कान में पड़े मरते नहीं हैं दुखी हो जाते हैं तो देखो ये तीन बात पर्याय बाची है वेदांत में आपको मालूम न हो तो नोट कर लो बोला दुखी होना मरना और बेवकूफ बनना है ना? ये तीनों बात वेदांत में पर्यायवाची वाची है क्योंकि सच्चिदानंद तीनों तीन तो है नहीं एक है तो आनंद के विरुद्ध है दुखी होना चित्त के विरुद्ध है बेवकूफ बनना और सत के विरुद्ध है मरना जो सत है वो मरता नहीं जो चित्त है वो बेवकूफ होता नहीं जो आनंद है वो दुखी होता नहीं तो दुनिया में अपने को मरने वाला मानना बेवकूफी है और अपने को दुखी मानना बेवकूफी है है ना और अपने को बेवकूफ मानना भी बेवकूफी है क्योंकि सच्चिदानंद घन जो आत्म तत्व है ब्रह्म तत्व है, है उसमें अज्ञान भी नाम मात्र को नहीं है तो फिर ये प्रश्न आया कि आपने जीव को कर्ता भोगता बताया और ईश्वर को कर्ता बताया और वासना के जीवों की वासना के अनुसार उनके कर्म का फल भोग देने के लिए ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण बताया किया ऐसा बताया ये बात वेदांत में लिखी है उपनिषदों में ही ये बात आती है अरे ऐसी, ऐसी ऐसी बात आती है पूर्व जन्म में जो ऐसा कर्म करता है उसको उत्तर जन्म में ऐसी जाति प्राप्त होती है तद जय रमणीय चरण अभ्यासो ये रमणीयाम जो निम आप ब्राह्मण जो निम्बा क्षत्रिय जो निम्बा वैश्य जो निम्बा ये तो उपनिषद है, है? उपनिषद ही है ये परंतु कर्म प्रतिपादक उपनिषद है बोला तद जय कपूरण अभ्यासो है यत् कपूयाम जो निम बुरा आचरण करोगे तो बुरी जात मिलेगी ये सब ठीक है लेकिन असल में वेदांत का तात्पर्य ये बात बताने में नहीं है अब इसको इसको दूसरी ओर से देखो तो वो बात जो बताई वो देखो संसार बनाया हुआ है इसलिए बिगड़ जाएगा है ना तो सृष्टि और प्रलय की जो श्रुति है वो वैराग्य के उत्पादन के लिए है कि ये प्रपंच नित्य है ये मनुष्य जो फंसे हुए हैं उनके स्तर की दृष्टि से है उनके स्तर की दृष्टि से है सृष्टि श्रुति का तात्पर्य सृष्टि में नहीं है प्रलय श्रुति का तात्पर्य प्रलय में नहीं है केवल वचन मात्र से अर्थ नहीं निकलता है ना तात्पर्यवान वचन से वचन में जो तात्पर्य होता है ना उससे उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ता है तो जब श्रुति स्पष्ट रूप से कहती है कि केवल सत ही सत था सदैव सौम्य तो इधम अग्र या थी है तो ना एक मेवा देखो ना क्या केवल सत ही सत था वो एक ही था वो अद्वितीय था अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य था श्रुति ऐसा भी तो कहती है और फिर ये भी कहती है कि जीव भी था उसकी वासना भी थी ईश्वर भी था और उसने सृति भी बनाई तो तत्व की दृष्टि से जो प्रतिपादन है वो तो एक ये है कि एक अद्वय ब्रह्म तत्व के सिवाय दूसरी वस्तु नहीं है और बाकी जो प्रतिपादन है उस अद्वय तत्व के ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस तो जीव के जीवन में मनुष्य के जीवन में जो तैयारी आनी चाहिए उस तैयारी का तो आपको बताया कि कर्म कांड का प्रतिपादन साहस के लिए कितना उपयोगी है तो बोले भाई क्या ये श्रुति झूठ ही बोलती है ये सच और झूठ बोलने का जो धन आप जानते हैं जिस बात की लोगों को आदत पड़ जाती है और वो चार पीढ़ी से पड़ी हो गए सब तो उसको बिल्कुल सच्ची समझते हैं अब जैसे आप देखो बच्चे को एक लकीर कागज पर खींच देते हो एक पंच और बच्चे से कहते हो कि ये पंचकोण अथ आकार जो है ना वो पंचकोण होता है पांच कोने होते हैं क्योंकि जब आकार का ध्यान करना होता है योग शास्त्र की रीति से जब आकार का ध्यान करना होता है तो उसको पंचकोण ध्यान करना पड़ता है पंच कोण आकर दे तो क्या आप ये बच्चे को नहीं बताते कि देखो ये अ है हैं लेकिन उसी बच्चे को जब आप अंग्रेजी लिपि पढ़ाते हो तो और दूसरे ढंग का लेते हो कि नहीं अच्छा और उर्दू लिपि पढ़ाते हो ये अरबी लिपि पढ़ाते हो तो है तमिल हो तो तेलुगु हो तो है ना जर्मनी हो तो लैटिन हो तो रशियन हो तो है? तो जैसे अक्षर का ज्ञान कराने के लिए अ का ज्ञान कराने के लिए भिन्न भिन्न लिपियों का उपयोग किया जाता है अब किसी ने कहा कि आकृति झूठी है नागरी लिपि वाली ठीक नहीं है तमिल वाली ठीक है तेलुगु वाली ठीक है आपस में लड़ते हैं पटते हैं अब देखो अ को समझाने के लिए जितनी आकृतियों की कल्पना की गई है वो सब की सब कल्पित हैं। सब पढ़े लिखे लोग जो दो चार लिपि जो जानते होंगे है न गुजराती और मराठी में तो नागरी लिपि से मिलता जुलता ही है लेकिन और आगे बढ़ो ना तो मलयालम की अलग ना एक कर्नाटक अलग तमिल अलग तेलुगू अलग उड़िया अलग बंगला अलग असमिया अलग अपने देश में तो असल में बच्चे को असिखाने के लिए सब लोग भिन्न भिन्न लिपि का उपयोग करते हैं तात्पर्य लिपि में नहीं होता है तात्पर्य जो होता है वो आकार के बोध में होता है तो वेदांत दर्शन में बोलते हैं असत्य वर्तमान तत सत्यम संघे असत्य लेकर अच्छा के सत्य का ज्ञान प्राप्त किया जाता है अक्षरावगम लबा फूल वर्तूल त्रिशत परिग्रह जैसी अक्षर का बोध प्राप्त करने के लिए मोटे मोटे गोल गोल है ना गोटियों का गोलियों का अक्षर लेते हैं और गोलियों से अक्षर बना बना के बताते हैं इसी प्रकार अक्षरावम के लिए पर ब्रह्म परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं तो वैराग्य के लिए संसार की अनित्यता समझाई जाती है उत्पत्ति और प्रलय की वास्तविकता के लिए है न नहीं हमारे जो ब्रह्म कारणवाद है अद्भुत है वो बोले देखो तुम तो ये कहते ही हो कि जतो मानी भूतानी जायंते पर परब्रह्म परमात्मा से ये सब भूत पैदा हुए तो वेदांत जातवादी है कि अजातवादी है ना जन्म देश के जता जिससे संपूर्ण विश्व प्रपंच का जन्म भंग होता है ना तो नारायण अब ये हुआ कि तो वेदांत जातवादी हुआ ना क्योंकि बताता है कि ब्रह्म से सृष्टि होती है बोले निमित्त कारण के रूप में कि उपादान कारण के रूप में बताते हैं कुम्हार की तरह ब्रह्म है कि माटी की तरह ब्रह्म है हैं तो बोले प्रलय तो निमित्त कारण में किसी भी कार्य का होता ही नहीं कुम्हार में घड़ा नहीं मिलता है मिट्टी में मिलता है और ये संसार तो ब्रह्म में मिलने वाला है तो ब्रह्म इसका निमित्त कारण तो नहीं होगा उपादान कारण होगा देखो यही बात बिल्कुल साफ हो जाते हैं यदि ब्रह्म जड़ हो गए और उपादान कारण हो गए तब तो वो परिणामी सिद्ध होगा बोला बदलने वाला बदलने वाला चैतन्य नहीं होता एक बार कारण अवस्था में रहे और एक बार कार्य अवस्था में रहे ये बात जड़ की दो अवस्था होगी चैतन्य की तो दो अवस्था नहीं होगी चैतन्य तो, तो प्रकाशक मात्र होगा साक्षी मात्र होगा तो चैतन्य को जगत का कारण मानना चैतन्य ब्रह्म को जगत का कारण मानना और उसको परिवर्तनशील भी मानना तो ये बात नहीं बन सकती चैतन्य तो वो होता है जो एक रस साक्षी रहता है परिवर्तनों का साक्षी रहता है जो स्वयं परिवृत्त होता है हैं, वो चैतन्य नहीं तो बोले पहले यही तो बताओ कि चे, ब्रह्म चैतन्य है ये कैसे सिद्ध होगा ये जो लोग ब्रह्म को अन्य भी मानते हैं और चैतन्य भी मानते हैं है न वो केवल है ना चौपाटी पर बैठ के चाटे ही खाने लायक है हाँ वेदांत का विचार करने लायक नहीं है बोला था अन्यत्व तो भी और चैतन्य तो भी दोनों बात एक साथ नहीं रह सकती अच्छा देखो हमसे अलग है ब्रह्मा आप विचार करो तो हमारे सामने रह के हमसे अलग है कि हमारे पीछे रह के हमसे अलग है हम मन दृश्य हो के अलग है कि अज्ञात हो के अलग है तो यदि दृश्य हो के ब्रह्म हमसे अलग हो गए तो वो हमसे प्रकाशित जड़ हो गया ना वो चैतन्य ही नहीं रहेगा और कहो कि हमारे पीछे अज्ञात रहस्य के रूप में रह करके ब्रह्म चैतन्य है तो हम केवल आंख बंद करके उसके बारे में सोच सकते हैं उसका साक्षात परोक्ष अनुभव तो कभी नहीं हो सकता इसका है इसका अभिप्राय है कि हमसे अलग हो करके कोई भी दूसरी चीज हो ही नहीं सकते हमसे जो जुदा है वो है ना या तो कल्पित है यदि उसको परोक्ष मानते हो उसकी अज्ञात सत्ता मानते हो तो कल्पित है ब्रह्म कभी किसी के अनुभव में आया कि नहीं आया तो यदि अनुभव में आया तो अनुभाव भी है जड़ है और नहीं आया तो कल्पित है परोक्ष है तब ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है चैतन्य स्वरूप है इसकी सिद्धि स्थिति दे हो होगी प्रत्यक्ष चैतन्य भेदे नभिन्न होकर करके ब्रह्म चैतन्य बोले अच्छा हम ब्रह्म से अलग हुए हम ब्रह्म से अलग हो जाएंगे तो तीन बात बारे एक तो यही साढ़े तीन हाथ के होंगे हम या अंगूठे भर के होंगे या बिंदी बराबर होंगे बोला तीन गति हमारी हो जाएगी माने हम देश में परिच्छिन्न हो जाएंगे चाहे अणु बराबर हो जाएं चाहे अंगूठे बराबर हो जाएं चाहे साढ़े तीन हाथ के हो जाएं ब्रह्म से अलग होने पर हम परिच्छिन्न अच्छा और नित्य नहीं रहेंगे ब्रह्म से अलग होने पर क्षणिक चैतन्य हो जाएंगे हम हा और ब्रह्म से अलग होने पर नारायण वजनदार हो जाएंगे हम जैसे दूसरी चीज का वजन होता है ना स्थूल वस्तुओं का वैसे कत आत्मा एक मासा एक तोला का होने लगेगा बोला वस्तु परिच्छिन होने पर वजनदार हो जाएगा काल परिच्छिन्न होने पर विनाशी क्षणिक हो जाएगा है ना? और देश परिच्छिन्न होने पर साढ़े तीन हाथ अंगूठे भर अणु परिमाण हो जाएगा और ये तीनों तो आत्मा के दृश्य हैं, ये तीनों तो चैतन्य के दृश्य हैं, काल काल का प्रवाह है ना? और देश की सीमा और वस्तु का वजन ये तो दृश्य हैं आत्मा में कभी आ ही नहीं सकते आत्मा से अलग होकर के ब्रह्म जड़ होगा और ब्रह्म से अलग होकर के आत्मा देशकाल वस्तु से परिच्छिन्न होगा और देशकाल वस्तु से परिचिन्न होना आत्मा का बिल्कुल अनुभव विरुद्ध है इसलिए ब्रह्म न अनुभाव्य है और न तो अनुभवातीत है न अनुभाव्य है न अनुभवातीत है ब्रह्म क्या है अनुभव स्वरूप है आत्मस्वरूप है अनुभवातीत होने पर ब्रह्म कल्पित हो जाएगा और अनुभाव्य होने पर ब्रह्म जड़ हो जाएगा तो जब प्रत्यक्ष चैतन्य और ब्रह्म के अभेद का निरूपण और तत्वमस्यादी महावाक्य ज्ञाप जो हैं वो कोई साधक नहीं है ना उत्पादक नहीं है वचन जो होता है वो वस्तु का उत्पादक नहीं होता वचन वस्तु का ज्ञापक होता है ये वचन में वचन जो है ना वो कोई चीज पैदा नहीं करता वचन केवल जथास्थित वस्तु का ज्ञापक होता है और तत्त्वमस्यादि महाभाग के जो हैं वो आत्मा की ब्रह्मता के ज्ञापक हैं आत्मा की ब्रह्मता के उत्पादक नहीं है तो ये मैंने आपको पहले सुनाया कि उपासना और योग आदि में जो स... परमात्मा के साथ सायुज माना जाता है वो साध्य है और वेदांत में जो आत्मा और ब्रह्म की एकता मानी जाती है वो सिद्ध है पहले से मौजूद है तो साध्य जो एकता होगी वो वचन से वचन से नहीं उत्पन्न होगी क्योंकि वचन से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती वचन से तो केवल वस्तु का ज्ञान होता है वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती और यदि बटन से उत्पत्ति होवे तो वो जादू का खेल होगा वो माया मात्र होगा उसमें वास्तविकता नहीं होगी इसलिए तत्व मस्यादी महावाग्य से जो आत्मा और धर्म की एकता का निरूपण है वो सिद्ध एकता का निरूपण है साधिका नहीं तो देखो पहले जिज्ञासु को चाहिए कि वो परमानंद प्राप्ति की इच्छा करे क्यों बोले दुख से संसार में बारंबार जो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुख है वो उसको प्रेरणा देते हैं जी ऊपर उठवे से सब आनंद की जिज्ञासा करे कहाँ आनंद है न केवल पुण्यात्मा होने में आनंद है केवल उपासना में आनंद है केवल अभ्यास में आनंद है या जो सिद्ध आनंद का खजाना है अविनाशी परिपूर्ण अद्वय है ना उसका साक्षात्कार होने में आनंद है तो आनंद की जिज्ञासा से आगे बढ़े तो इससे क्या होगा परमात्मा परमानंद स्वरूप है उसमें प्रीति होगी और परमात्मा के अतिरिक्त से वैराग्य होगा एक कदम और आगे रखो विवेक करो कि अपना आत्मा चैतन्य है और अपने से अन्य जो है अतोनद आरताम अपने से जो भिन्न है वो मरणशील है दृश्य है जड़ है विकारी है है ना? अपने ही अभाव के अधिकरण में भास रहा है ज्ञान निवर्त्य है जो दस एक रीति से प्रपंच का मिथ्यात्व तो सिद्ध करते हैं अद्वैत सिद्धिकार चित सुखी है ना? उस रीति से विचार करके ये निर्णय करो कि आत्मा जो है ये स्वयं प्रकाश है आ, अपने आप को जानने के लिए किसी दूसरी रोशनी की जरूरत नहीं है सूरज न हो चंद्रमा न हो अग्नि न हो बिजली न हो दूसरा कोई हमको न देख रहा हो हमारी आंख होप्प हो तो, हमारा मन हो, हमारी बुद्धि न हो तब भी हम अपने आप को जानते हैं तो आत्मा दृष्टा है बाकी सब दृश्य है जड़ है दृश्य जड़ से हम विवेक्त नित्य शोध बोद मुक्त हैं तीसरा कदम उठाओ क्या <गया> आत्मा सत्य है और आनंद से अतिरिक्त जो दुख है और चेतन से अतिरिक्त जो जड़ है और सत्य अतिरिक्त असत है ना तो सत चित आनंद तो एक है और दुख जड़ जो है ये असत है असत मान्य नहीं होना बोले तो भाई ठीक आनंद घर आत्मा अद्वितीय ब्रह्म लेकिन ये महाप्रलय में सृष्टि का बीज रहता है इसका प्रतिपादन जो श्रुति में है उसको क्या करें बोले तो भविष्य दृष्टि गहणमता मुख्यत्व भी न युद्धते ये तो जैसे एक आदमी भोजन बना रहा बोलने की ये भाषा का जो निर्णय होता है ना ये अभिधावृत्ति है ये लक्षणावृत्ति है ये मुखिया है ये गौणी है तो वो तो अभिधेय तो तो का बोध अभिधावृत्ति करती है और अभिधेय से संबद्ध का बोध लक्षणावृत्ति करती है तो अभिधेय सहित तो अभिधेय संबद्ध का बोध ये अजहत लक्षणा होते हैं और अभिधेय से पृथक अभिधेय संबद्ध का बोध नारायण इसको जहाद लक्षण बोलते हैं नारायण है। ये इनकी शैली होती है ये बोलने का ढंग है हो ये कोई ऐसा नहीं समझना कि ये कोई बड़ी दूर की कौड़ी लाई हुई है ये हम लोग जैसे रोज अपनी बोली में बोलते हैं ना है ना उसी का विश्लेषण उसी का वर्गीकरण उसी का ब्यौरा है उसी का विवरण उसी का खुलासा है विवरण माने खुलासा है ना? उसी का ब्यो रहा है हम कहते हैं दो कौर खा लो है ना? ये क्या हुआ है ना? तो यहां देखो दो खाना तो बिल्कुल दो कौर खाना जो है ये तो अभिधेय भी है लेकिन इससे संबद्ध इससे संबंध ज्यादा खाना भी इससे संबंध इसमें आ गया ना तो क्या हो गया अजात लक्षणा हो गई और हमको तो अरे भाई तुमने बात क्या सुनाई हमको तो सुन के बिच्छू डंक मार गया अब वहां बिच्छू कहाँ है सुना रहे हैं कही क्या हो गया ये जहात लक्षणा हो गई है ना बिच्छू मारने से जैसा दुख होता है वैसा दुख हो गया है ना यही सब गंगायाम ढोसा और फलाना ठिकाना करके जो आप लोग सुनते है ना इतनी बात है उसमें बोला हाँ ये वही आदमी है ये क्या हुआ जद लक्षणा हो गई है ना तो कहीं रिथावृत्ति से बात कही जाती है कहीं लक्षणावृत्ति से बात कही जाती है गौणी वृत्ति से मुख्या वृत्ति से बात कही जाती है बोले भाई ये सृष्टि के पहले जीव थे वासना थी कामना थी है ना? बनाने वाला था करता था भोगता था ये बात तो तब कहनी पड़ती है जब इस समय इतना परपंच तुमको दिखाई पड़ रहा है नेश्वराचार्य तो ने कहा अक्षमा भवतः के साधकत्व प्रकल्पने ने किम्न पति सी जब तुमको बेटी दिखती है बेटा दिखता है धन दिखता है मकान दिखता है अपना शरीर दिखता है दुखीपना दिखता है सुखीपना दिखता है पापीपना दिखता है पुण्यात्मा पना दिखता है तो जब तुम तो इतने झूठ में फंसे हुए हो जिसका कोई सिर पैर नहीं है न और इसको महाराज है न इसको मिटाने के लिए यदि गौणी वृत्ति से श्रुति ने पूर्वावस्था का वर्णन कर दिया तो वो इसकी दृष्टि से है बला बना भविष्य है ना परलय में है ये बात कैसे मालूम हुई कि ऐसे आजकल हो गया है ना हुआ है ना ऐसे तो ये कैसे हुआ कभी जीवों की वासना के अनुसार हुआ ईश्वर के करने से हुआ ये कर्म का फल है ये तो वर्तमान जो प्रपंच है इसकी संगति बैठाने के लिए ये बात कही गई है कि ये तात्विक निरूपण नहीं है ये मुख्य निरूपण नहीं है ये गौण निरूपण है एक महात्मा थे दिल्ली में आते थे कभी कभी तो आके बैठे सुल बड़ी श्रद्धा करते थे उनके ऊपर क्योंकि तो उनके पास कोई संग्रह परिग्रह नहीं और बड़े विरक्त थे त्यागी थे तो बड़ी श्रद्धा तो पैदल चल के आ रहे महाराज कहां से आ रहे तो बस अभी रूस से आ रहा एक आदमी वो बैठे गए है तब तक दूसरा है महाराज तो कहां से पता रहे बोले बस अमेरिका से आ रहे <च्चारी> <च्चारी> बोले महाराज कहाँ से आए <च्चारी> बिल्कुल स्वर्ग लोक से हो <च्चारी> अब तीनों बैठे काम है बोले महाराज तीनों आदमी से आपने तीन बात कही बोले कि देखो अपने स्वरूप में न आना है न जाना है है ना न कहीं से आए न कहीं से गए है ना केवल आना जाना कल्पना है है ना तो तुम लोग हमारे असली स्वरूप को तो जानते नहीं झूठी बात पूछते हो गतियागमन ओर अपी मरणे संभवे चाह गयोरअी है ना ना हमारा जन्म है ना मृत्यु है ना आना है ना जाना है तो तुम झूठा प्रश्न करते हो है ना तो हम सच्चा जवाब कहाँ से दें हम भी झूठे जवाब देते हैं बोले महाराज झूठ बोल गए कब बोले नही झूठ नहीं बोल गए तुम्हारे झूठ में और झूठ मिला दिया अब तो तुम समझो कि तुम्हारा प्रश्न भी झूठा हमारा उत्तर भी झूठा नहीं आना न जाना दोनों नहीं है ना तो फक्कड़ लोगों की रहनी जरा दूसरी होती है ना नारा अच्छा नारायण अच्छा आप कल होगा यही ही सृष्टियाचोदितायता तो उपाय सोवतायेद कथन आश्रमास्त्रीन मध्यमोत्कृष्टृष्ट उपासनोपदीय तदर्थमनुकंपया स्विद्धांतु दैदिनो निश्चिता दृढ़ अद्त ही तदेद उच्य से एक तो श्रुति परमार्थ का वर्णन करती है और दूसरी श्रुति लोगों को जैसी सृष्टि प्रतीत होती है उसका अनुवाद करती है विद्वान से विद्वान पुरुष भी इस वाक्य का प्रयोग कर सकता है कि आकाश नीला है यद्यपि कोई भी विद्वान ऐसा न जानता है न मानता है आकाश को नीला कोई समझदार आदमी नहीं मानता है और न समझता ही है फिर भी वो व्यवहार में जब बोलेगा तो उसके मुंह से यह शब्द निकलेगा आकाश मिले तो क्या है तो ये लोक प्रतीति का अनुवाद है जैसा लोगों को मालूम पड़ता है वैसा कह गए तो ये मिट्टी पानी में से निकली ये भी लोक प्रतीति का अनुवाद है वो तो पानी जम जाता है मिट्टी हो जाती है हमारे शरीर पर पसीना जम के मृत्यु हो जाता है पानी गर्मी से निकला का यह भी लोकअप्रती का अनुवाद है जहां गर्मी होती है वहां चीज गल जाती है वहां पसीना निकलने लगता है ऊषमा में से पसीना निकलता है जब हलन चलन ज्यादा होती है तो गर्मी बढ़ जाती है कशांत स्थान में गति होती है अवकाश में अवकाश में गति होती है तो ये सब लोक प्रतीति का अनुवाद है ये परमार्थ का निरूपण नहीं है तो जब मनुष्य का चित्त कार्य कारण के संस्कार से अत्यंत आक्रांत हो जाता है ये मनुष्य के चित्त की स्थिति यही है वो व्यवहार में देखता है कि भोजन करने से भूख मिटती है पानी पीने से प्यास मिटती है माँ बाप होने से बच्चे का जन्म होता है बीज बोने से पौधा उगता है सृष्टि में सर्वत्र कार्य कारण भाव देखने में आता है इसलिए ये सृष्टि रूप जो जगदंक है इसकी उत्पत्ति भी किसी कारण से हुई है और कारण में भी इसका बीज होगा क्योंकि मनुष्य के बीज से मनुष्य के उत्पत्ति पशु के बीज से पशु की उत्पत्ति आम के बीज से आम की उत्पत्ति इमली के बीज से इमली की उत्पत्ति तो ये जो सृष्टि नाना प्रकार की देखी जाती है व्यवहार दशा में अलग अलग है तो इनके अलग अलग बीज भी होंगे तो ये कारण दशा में भी सबका भेद मौजूद होगा ये कार्य को देख करके कारण के अनुमान की जो पद्धति है उससे बुद्धिमान मनुष्य कारण का अनुमान करते हैं और फिर कारण में भी ये सब बीज था ऐसा सिद्धवत्त्य ऐसा मान करके उसका अनुवाद करके वर्णन करते हैं असल में कार्य कारण व्यवस्था जो है ये लोक दृष्टि का अनुवाद है ये परमार्थ का निरूपण नहीं है इसलिए जब कार्य का निरूपण है तब उसके भूत कारण का निरूपण हो ही रहा है उसमें समाया हुआ है और जब कारण का निरूपण है तब उसमें भविष्य वृत्ति से जो कार्य है तब वो भी समाया ही हुआ है इसलिए कार्य कारण का जो निरूपण है वो भूत और भविष्य ये काल के पेट को काल के पेट में उसका वर्णन किया जाता है जिसको कार्य कारण का संबंध मालूम नहीं है उसके चित्त में ऐसी कल्पना नहीं होती जैसे आप देखो ये पेप जब घुमाते हैं खास तरह से मशीन पर तो इसमें से आवाज निकलती है तो आवाज निकलती है ये तो ठीक है आवाज क्यों निकलती है अब ये जो विज्ञान वो तो भाई आवाज भरी हुई है इसलिए निकलती है अच्छा आदिवासियों में जा करके इसको बजाओ अभी झीलों में बजाओ तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि गोली हुई आवाज कहीं भर जाती है ऐसे तो लोग हैं तो कहेंगे कि देखो ये है ना ये पट्टी बोलती है अच्छा इसमें आवाज भर दो और इसमें से आवाज निकाल दो दोनों बात हो सकती है या इसको बजाओ लेकिन पट्टी जो है वो तो अंतकरण है अंतकरण है माने बाहर बोली हुई आवाज को जो अंत कर ले अंतकरण किसको कहते हैं कि जो बाह्य पदार्थों का संस्कार अंतर में भर ले अंतर में कर ले उसका नाम अंतकरण हुआ बहिष्ठम अंतः क्रियते अनैना इति अंतकरणम जो बहिष्ठ वस्तु है उसको अंतर कर ले उसका नाम अंतःकरण अंतर करने वाला भीतर करने वाला बाहर की चीज को भीतर भरने वाला एक पट्टी है वो एक तंतु है अब ये जैसे ये पट्टी चलती है ना ये रेकार कर रही है ऐसे एक तंतु भी होता है एक सूत होता है एक तार होता है उसी पर सब रिकार्ड हो जाता है भर दो और निकाल लो। ले। लेकिन अब वो पट्टी किस मसाले से बनी है अगर उपादान का विचार करो तो एक सत्ता रूप उपादान सिद्ध होगा जिससे हजारों लाखों तरह की पट्टियां बनती हैं और उसमें हजारों लाखों तरह का संस्कार भरा जाता है और निकाला जाता है परंतु जो मूल सत्ता है उसमें कार्य कारण भाव नहीं है चेतन में न बहिष्ठ है न अंतस्थ है बाह्य देश भी फुरना है और अंतर देश भी फुरना है और भूत भी फुरना है और भविष्य भी फुरना है इसलिए चैतन्य में चैतन्य में संस्कार का संबंध नहीं होता तो जब परमार्थ तत्व का सब तत्व का निरूपण करते हैं तो उसकी सिद्धि के लिए कार्य कारण भाव का निरूपण करते हैं और कारण में कार्य होने वाला है इसलिए बताते हैं कि कारण में कार्य स्थित है कार्य में कारण अनुगत है इसलिए बताते हैं कि कार्य में कारण अनुगत है ये लोक दृष्टि का अनुवाद मात्र है ये मुख्य परमार्थ तत्व का निरूपण नहीं है ये गौण है ऐसा समझना चाहिए ये किस बात के लिए है इसका प्रयोग क्या है ये आगे बतावेंगे तो मृलोह विस्फुलिंगाद्य सृष्टिर्याचोदिता उपाय स्वताराय नास्ेद कथंचना शंकराचार्य भगवान ने ये पहले श्लोक का दो तरह से अर्थ किया है तो दो तरह से जो अर्थ किया है तो एक तो बिल्कुल श्लोक जैसे बोला गया है यथाश्रुत श्लोक का अर्थ है तो जीवात्म पृथकम य प्राग उत्पत्त दूसरी तरह से उसको जब अर्थ किया है ना तो उसमें एक पद का अध्याहार कर लिया है एकत्वम एकत्वम पद का अध्याहार कर दिया है उत्पत्ते प्राग जट एकत्वम प्रकीर्तिताम सृष्टि की उत्पत्ति के पहले जो नारायण है, है ना? जो एकत्व का निरूपण हुआ है वो कैसे निरूपण हुआ है का का आगे भी श्रुति एकत्व का प्रतिपादन करके आत्मा और ब्रह्म को एक बताने वाली है इसलिए आ, एकत्व का प्रतिपादन किया गया है और ये जो जीवात्मा का प्रथक्त्व देखने में आता है लोक दृष्टि से ये केवल गौण है है ना मुख्य तो वही है आत्मा और परमात्मा की एकता ऐसे उन्होंने प्रकार से श्लोक का अर्थ किया है अथवा करके अथवा करके उसका वर्णन है अथवा तद क्षत तद तेजो सृजत इंदि आद्य उत्पत्त प्राक अब ये वर्णन है कि मृल्लोह विस्फुलिंगादि सृष्टि जा चोरीता न्यसा तो भाई मान लिया कि उत्पत्ति के पहले एक अजन्मा है एक अद्वितीय है लेकिन फिर भी जब उत्पत्ति हो गई तब तो सृष्टि हो गई ना और ये सारे जीव अलग अलग हो गए क्योंकि वर्णन आता है कि जैसे एक मिट्टी से बहुत से घड़ा करवा सकूरा आदि बन जाते हैं जैसे एक लोह से बहुत से औजार बन जाते हैं जैसे एक सोना से बहुत से आभूषण बन जाते हैं जैसे अग्नि से बहुत सी चिनगारियां निकलती हैं, इस प्रकार ये सृष्टि बनी हुई है ये भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि का वर्णन आता है तो बोले कि हाँ वर्णन तो आता है परंतु ये तो हमारे शरीर में हमारे मूड में समझदारी आवे इसके लिए इसका वर्णन है मतलब ऐसा क्यों उदाहरण देके बताते हैं कि देखो वेदों में आख्यायिका आती है क्या आख्यायिका आती है कि एक बार असुरों ने यज्ञ प्रारंभ किया तो असुरों ने यज्ञ प्रारंभ किया तो ये बाणी आदि जो हैं इनको उसने उन्होंने ऋत्युज आदि के पद पर वरण किया अब इनमें विवाद हो गया कि हम में से कौन ऋतुज हो गए है नोकि तो असुर का संस्पर्श होने से आपस में लड़ाई होने लगी ये जो लड़ाई है वो असुर संस्पर्श है वो जब तक दैत्य आकर के सवार नहीं होता तब तक आदमी लड़ाई नहीं करता ये ये जो आपस का कलह है घर में जो कलह का प्रवेश है तो ये असुर का प्रवेश है अधर्म कलयुग और असुर कली अधर्म और असुर इनका परस्पर में इतना घनिष्ठ संबंध है कि कभी कलयुग अधर्म का बाप होता है कभी अधर्म कलयुग का बाप होता है और तो देखो बाप बेटे का नियम नहीं है ये अधर्म का लक्षण है कभी असुर अधर्म और कली की सृष्टि करते हैं और कभी कली और अधर्म असुर की सृष्टि करते हैं इनके बाप और बेटे का कोई नियम नहीं कोई मर्यादा नहीं तो कहना तो अब इसके बाद विवाद हुआ तो विवाद हुआ तो सब प्रजापति के पास गए प्रजापति ने कहा कि अच्छा तुम लोग एक एक करके शरीर से बाहर निकलो बोलना बंद हो गया सुनना बंद हो गया देखना बंद हो गया लेकिन आदमी जिंदा है तो उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग ये निर्णय करो कि जिस चीज के शरीर से निकल जाने के बाद मनुष्य जिंदा नहीं रहता वो सबसे श्रेष्ठ है तो वही असुर असुर लोग उसको पाप में बिद्ध नहीं कर सकते उसमें पाप की भावना नहीं डाल सकते तो बाणी शरीर में से निकली मनुष्य जिंदा कान शरीर में से निकला मनुष्य जिंदा आंख निकला जिंदा परंतु जब प्राण निकला शरीर में से तो शरीर जिंदा नहीं रहा तो प्रजापति ने ये निर्णय दिया कि शरीर में ये जो प्राण है यही सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि प्राण में पाप और पुण्य ये नहीं लगते आंख में पाप पुण्य लगते हैं कैसे का उचित को देखो तो पुण्य हो गए है न और अनुचित का दर्शन करो अनुचित दर्शन करो अयोग्य दर्शन करो तो उससे पाप बात बासना आती है कान से अच्छी बात सुनो तो पुण्य होता है और कान से किसी की निंदा सुनो है तो पाप लगता है इसी प्रकार नाक से गंदी चीज सूंघो तो पाप लगेगा पानी से बुरी बात बोलो तो पाप लगेगा तो और सब जगह देवता और दैत्य सब इंद्रियों में बैठे हैं लेकिन ये जो हमारी सांस चलती है जो प्राण वायु है उसको अगर असुर लोग चाहें कि हम पापी बना दें तो ये जीवन का आधार जो प्राण है ये कभी पाप से आबिद नहीं होता इसीलिए जब आत्मा की उपासना करनी होती है तो प्राण ब्रह्म है ऐसी उपासना की जाती है क्योंकि इसमें पाप पुण्य का संबंध प्राण के साथ नहीं है इंद्रियों के साथ है मन के साथ है मन जो है वो कभी पाप संकल्प करे और कभी पुण्य संकल्प करे एक जगह तो आख्यायिका ऐसी है कि प्राण की श्रेष्ठता का निर्णय ऐसे किया प्रजापति ने दूसरी जगह ऐसे आया कि आपस में ही इन लोगों में लड़ाई हो गई और आपस में लड़ करके फिर इन लोगों ने ये निश्चय किया कि प्राण श्रेष्ठ है तो वहां कहने का अभिप्राय तो केवल इतना ही है कि प्राण श्रेष्ठ है लेकिन भिन्न भिन्न श्रुतियों में पांच सात जगह पांच सात तरह की आख्यायिका आई है तो आख्यायिका में कहानी में कौन सी कहानी सच है बोले भाई हर कल्प में सृष्टि होती है जितने जितने कल्प होते हैं उतनी, उतनी उतनी प्रकार की बात होती है बोले उतनी उतनी प्रकार की बात बताने का अभिप्राय क्या है अभिप्राय तो केवल इतना ही है ना, चाहे भिन्न भिन्न कल्प में भी हो गए तब भी बताने का अभिप्राय तो यही है न कि सब इन्द्रियों में प्राण ही श्रेष्ठ है बोले तो गोदावरी को भी गंगा बताया है तो गंगा तो बताने का अभिप्राय क्या है नर्मदा को भी गंगा बताया है गंगा बताने का अभिप्राय क्या है कृष्णा कावेरी को भी गंगा बताया है तो गंगा बताने का अभिप्राय क्या है तो गंगा बताने का अभिप्राय यह है कि जो गंगा है ना असल में भागीरथी गंगा वो सबसे श्रेष्ठ है यही नहीं तो गंगा कृष्णा भी गंगा गालकावेरी भी गंगा गोदावरी भी गंगा नर्मदा भी गंगा इतनी गंगा थोड़ी हो सकती हैं गंगा तो एक ही है दूसरों में जो गंगात्व का आरोप है वो गंगा की श्रेष्ठता का ही सूचक है